सुने कार्यक्रम हवा महल हवा महल में आज सुनिए झलकी असली नकली चेहरे इसे लिखा है आर.एल. पाठक ने निर्देशक हैं रमेश चंद्र दत्त गुप्ता जी तो मैंने कल आपको एक फाइल दी थी वो काम कर दिया आपने उसका हैं भाई ओफो मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे हाँ जी बोलिए काम कर दिया पहले कब चाय पिलवाइए इधर आओ नरेश आओ। ये रखो फाइल यहाँ पर और पहले जाकर कैंटीन से गर्मा गर्म चाय लेकर आओ अरे तीन ले आना रमेश भाई रमेश भी तो आ रहा है हाँ अच्छा सुनो कम आइए आइए आ गुड गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीबॉडी क्या बात है भाई आज सभी लोग बड़े मूड में क्या बात है कुछ वो वो बात ही कुछ ऐसी है रमेश बाबू तुम भी सुनोगे तो बाग बाग हो जाओगे ऐसी ही बात है तो फिर हो जाए झटपट अरे यार रामलाल ने आज सुबह ही सुबह वो खबर सुनाई वो खबर सुनाई कि पूछो मत हाँ। मेरा तो 2000 खून पड़ गया है छोड़ो <laughs> यार रामलाल को तो यूं ही बेसिर पैर की की उड़ाने पुरानी हजार है लो सुन लो भाई रमेश की बात हाँ भाई आजकल तो कोई किसी की बात पर यकीन ही नहीं करता यकीन तो आदमी आदमी देखकर कर किया जाता है प्यारे भलाई इसी में है कि अपना अपना काम शुरू करो और प्रभु के वरना वर्मा साहब गुनगाते बेमौसम की बरसात की भांति बरस पड़ेंगे हाँ, और कहेंगे भाई <laughs> देखो रमेश इस समय वर्मा का नाम लेकर रंग में भंग मत डालो हाँ मैं मैं तो सिर्फ आप सब के फायदे की सोच रहा हूँ अरे हमारा फायदा किसमें है हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं तुम तो अगर हमारा साथ नहीं देना चाहते तो तुम्हारी मर्जी गुप्ता जी आप तो यू ही खफा हुए जा रहे हैं। कुछ मालूम भी तो हो आखिर माजा क्या है अरे ऐसी ही तो बात है जो धीरे धीरे पता चले तभी तो अच्छा रहेगा वो सुना नहीं तुमने सहज पके सो मीठा हो अरे यार छोड़ इन बातों को क्या धरा है इनमें बताना है तो बताओ वन मैं तो अपना काम शुरू करूं भाई काम अरे काम तो तब शुरू करोगे ना जब जब क्या अरे जब हम तुम्हें कुछ करने देंगे क्यों रामलाल जी क्या ख्याल है बता दें हाँ हाँ गुप्ता जी आदमी ऐसे वैसे थोड़ा ही है हर जाना माना ये तो है है हमारा तो लेकिन फिर मैं क्यों बताऊं तुम ही बता दो ना नहीं भाई तुम ही बता दो मैंने बताया तुमने इसमें फर्क क्या पड़ता है नहीं नहीं दोस्त तुम बताऊंगे तो जरा ज्यादा अच्छा रहेगा मैं बताऊंगा तो किरकि हो जाएगा सारा मजा भाई मेरे ख्याल से अगर रमेश खुद अनुमान लगा ले तो कैसा रहेगा लगता है गुप्ता जी के प्रमोशन के ऑर्डर आउट हो गए बिल्कुल <laughs> नहीं बिल्कुल नहीं एकदम फेल हो हो गए तुम आ, प्रमोशन तो वर्मा जी के रहते कभी हो ही नहीं सकती हाँ भाई ये तो सच है इस बात को तो मैं भूल ही गया था यदि गुप्ता जी की प्रमोशन नहीं हुई तो फिर हाँ याद आया तो फिर रामलाल जी आपके यहाँ एक छोटे से श्याम जी का आगमन हुआ अब चरखे क्यों मेरा जुलूस निकालने पर आमादा है अरे पहले दो क्या कम है अरे कम वक्त गुप्ता जी की प्रमोशन करते करते तूने तो मेरी डिमोशन ही कर दी और वो भी वर्मा जी के रहते रहते <laughs> भाई फिर मैंने तो हार मान ली अब आगे आप जानो और आपका काम छोड़ यार इधर आ अरे भाई इधर ला अपना कान और सुन गौर से हाँ। अरे हमारे परम हितैषी महामहिम वर्मा साहब का इस दफ्तर से तबादला हो गया है रियली really? क्यों हाँ। तो नहीं और इसकी खोज करने वाले भी हमारे परम मित्र रामलाल जी ही है, हाँ। है, तो है। चाहे वर्मा हो या थापर। बिल्कुल नहीं अरे भाई आदमी आदमी में अंतर तो होता ही है इसे तुम नकार तो नहीं सकते भाई मैंने तो इस कम वर्मा जैसा सन बॉस पूरी सर्विस के दौरान नहीं देखा तनका ही नहीं ये तो मन का भी काला आदमी है किसी का भला करने की तो कभी सोच ही नहीं सकता और यार संतोष की बात तो ये है कि जो अधिकारी इसकी जगह पर आ रहे हैं ना वो अत्यंत सज्जन हैं मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्ति हैं ऐसा है तो मजा आ गया भाई लोग चलो एक दावत मेरी ओर से भी हो जाए हाँ। अरे भाई कैसी दावत की चर्चाएं चल रही है अरे कुछ हमें भी तो पता चले क्यों इन्हें भी बता दिया जाए गुप्ता जी अरे रहने ते यारे का घंटी तो कब की बच चुकी हो अरे नहीं बताया चाहते तो मर्जी आप लोगों की शर्मा जी हम ना भी बताए तो भी पता तो चल ही जाएगा आपको और ये तो आपको पता चल ही गया होगा के वर्मा साहब का तबादला हो गया है नो नो ऐसा नहीं हो सकता क्यों अरे ऐसा हो ही नहीं सकता आई डों वर्मा जी यहां से तभी जाएंगे जब वो खुद चाहेंगे वरना कभी नहीं अरे मान भी जाओ यार ये सच है एकदम सच अरे तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होने वाला है तुम किस सोच में डूब गए गंभीर सोच में पड़ गया हूं यार क्या बताऊ देख गुप्ता बात हम तीनों तक सीमित रहती ना तो ठीक था हाँ। अरे शर्मा के बच्चे ने बात फरमा के कानों तक जरूर पहुंचा दी होगी बात तो ठीक है यार। मगर जोश में आ गया और सब कुछ उगल बैठा अब उसकी बेवकूफी के कारण कहीं लेने के देने ना पड़ जाए तुम सोचते ज्यादा हो रामलाल बाबू और काम कम करते हो ड अब आगे क्या करना है उसकी सोचो बिल्कुल मैं भी तो रामलाल को यही कह रहा हूं पर इसके भेजे में कुछ पड़ ही नहीं रहा भाई तुम शर्मा को अपना काम करने दो और खुद अपना करो। अरे तुम शर्मा को कहा पहुंच पाओगे उसकी जड़ें तो पाताल तक गहरी हैं। उसे यो ही मत समझो अरे उसे तो मैं समझ लूंगा तुम अपनी सोचो अरे कहना आसान है जिस तन लागे सो तन जाने मुद्दत के बाद तो प्रमोशन का चांस आया था पर उस शर्मा के बच्चे ने कान भर दिए होंगे बॉस ये सब तो आपको पहले सोचना चाहिए था दुख तो इसी बात का है यार लगे रहो लगे रहो यार आपका बना रहे इसलिए आओ आप लोगों को एक एक कप चाय पिला दिया जाए आओ आओ। यार, दिस मिस्टर गुप्ता पूरा हफ्ता खत्म हो गया और आपने एक फाइल तक भी मुकम्मल नहीं की मैंने आपसे कहा भी था कि ये अर्जेंट है आ, आ, आ, आ, आ, आई नो वर्मा जी जानते हुए भी आपने कुछ नहीं किया क्यों व्हाई मिस्टर गुप्ता व्हाई क्या बताऊं सर वो बात ही कुछ ऐसी हो गई थी वो आप जानते हैं कि मैं उलझुल उल बातें या बहानों को सुनना पसंद नहीं करता आ, जानता हूं सर ये ये ये बाहर क्या हो रहा है, है? लोग आपसे मिलना चाहते हैं सर हम्म hmm. hmm. कह दो उन्हें मैं ऑफिस का समय बर्बाद करना नहीं चाहता ऑफिस के बाद मिलूंगा आप लोग धीरे बोलिए ना साहब आज बहुत गुस्से में हैं। हठ यार मैं चलता हूं अंदर ऐसे खड़ा रहने से काम चलने वाला नहीं <laughs> क्या परेशानी है आपको बोलो अरे बोलो अभी खूब शोर मचा रहे थे गुप्ता जी जी पूछो इनसे क्या बात सर आ, आप ही पूछ हुँ, हुँ, हुँ। मुझे लगता है तुम दोनों कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे हो देखो मेरा वक्त राय मत करो जो कहना है तुरंत कह जाओ कैसे कहें सर कुछ कहे नहीं बनता जब से सुना है सर आ, आपका तबादला हो गया है काम करने को मन ही नहीं लगता Hmm? क्या कहा मेरा तबादला जी मगर आप लोगों को कैसे पता चला वो सर ऐसी बातें छिपी कहां रह सकती हैं सच मानिए सर जब से सुना है मेरी तो भूख प्यासी जाती रही है सर सच कहू सर मुझे तो कल रात नींद की गोली लेने के बाद ही नींद आई सर मैंने तो हेड ऑफिस के सामने धारणा देने की योजना बनाई है आपका क्या ख्याल है सर ये तो आप लोगों की मेहरबानी है नहीं सर मेहरबानी तो आपकी रही सर आप तो हमारे लिए बरगद के पेड़ की छाया के समान थे जिसके रहते हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं थी हमने तो सुना है सर नए साहब तो बहुत सख्त हैं किसी को एक दिन की छुट्टी देने में भी नाक मुंह सिकोड़ते हैं और सर वो बात नहीं नहीं नहीं, नहीं बाबू रामलाल आपने जो सुना है वो गलत है आपके नए साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं मुझसे कहीं अधिक अच्छे ये तो सर आप कह रहे हैं छोड़िए हमारे लिए तो आप ही सबसे बढ़िया हैं सर हमारा एक निवेदन है कहो वो हम सब चाहते हैं आपको विदाई पार्टी दें जी मगर मना मत करिए साहब वरना इनका दिल टूट जाएगा अच्छा अच्छा भाई जब सबकी यही रहे हैं तो ठीक है थैंक यू सर कही रामलाल जी सब ठीक हो गया आप तो यू ही परेशान हो रहे थे थैंक यू रमेश भाई तुमने तो सब काम फटाफट कर दिया अब गुप्ता जी बुके ले आए तो क्यों चिंता करते हो वो देखो गुप्ता जी बुके लिए सामने से चले आ रहे हैं। <laughs> <laughs> <laughs> बुके ही नहीं मेरे दोस्त साथ में एक बड़ा सा हार भी लाया हूं क्या याद रखेंगे वर्मा जी भी अरे हाँ रमेश तुमने वो स्पीच तैयार कर ली है ना स्पीच क्या है कि यार दोनों शब्द तो कहने। कहने के लिए है भी क्या इनके लिए वर्मा जी शर्मा जी के साथ आ जाए तो निजात मिले ऐसे अधिकारी से सो तो ठीक है यार लेकिन अरे अरे अरे वो देखो आ, आगे वर्मा जी आइए आइए वर्मा जी के लिए इतना शानदार इंतजार जी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते सर, सर हमारे दिल पर क्या गुजर रही है ये तो हम ही जानते हैं ये तो सब औपचारिकताएं हैं सर।, सर। चलिए चलिए, है जल्दी कीजिए मुझे जल्दी से फारक कर दीजिए तो ठीक रहेगा। जी ठीक है सर हाँ तो दोस्तों आज हमें वर्मा जी की विदाई का बड़ा दुख है ऐसे नेक मेहरबान अधिकारी बार बार कहां नसीब होते हैं जो स्टाफ को अपने बेटे बेटियों के समान समझे पर क्या भी किया जा सकता है अब मैं वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे दो शब्द कहें हां उससे पहले गुप्ता जी आदर स्वरूप वर्मा जी को बुके भेंट करेंगे दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे जो सम्मान दिया उसे मैं कभी नहीं भुला सकता मगर एक बात जरूर है कि दुर्भाग्यवश मैं आपके असली चेहरों को यहां रहते हुए नहीं पहचान सका मगर आज विदा लेते हुए अवश्य पहचान गया क्या कह रहे अरे मैं क्या क्या आपको दो शब्द कहने से पहले दो एक सूचनाएं देना चाहता हूं मेहरबानी करके ध्यान से सुने मेरा तबादला कहीं नहीं हुआ है ए? क्या नहीं? मैं आपके साथ ही रहूंगा रहूं। ये टेपों में भरी कुछ आवाजें सुनिए और अपने अपने चेहरों को पहचानिए मैंने तो इस वर्मा जैसा सन बॉस पूरी सर्विस में नहीं देखा अरे वर्मा जी के रहते रहते तुम्हारी प्रमोशन नहीं हो सकती अच्छा ही हुआ वर्मा जी का इस दफ्तर से तबादला हो गया चलो एक दावत मेरी ओर से भी हो जाए इसके लिए चलो आपने सुन लिया ना अपने अपने चेहरे पहचान लिए हो आप लोगों ने हो गया यार। तो बिना मत हाँ? तो असली नकली चेहरे पहचानने के लिए ही ये नाटक रचा था मैंने और रामलाल को ये पट्टी मैंने ही पढ़ाई थी <laughs> मान गए सर मगर एक बात और भी सुन लो कान खोल का। आज सभी को ईमानदारी और पूरी लगन से काम करना होगा जी कोई भी इधर उधर की बातों में वक्त बर्बाद नहीं करेगा वरना।, वरना वरना क्या सर वरना मैं एक एक की कर दूंगा छुट्टी फिर मुझे चाहे जितना बुरा कहिएगा <laughs> सर सर मान गए लिया आपका जवाब असली नकली चेहरे ये झलकी अभी आपने सुनी इसे लिखा था आरएल पाठक ने निर्देशक थे रमेश चंद्र दत्त ये आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति थी